यो ब्रह्मानं यो ब्रण विदूव प्रणोति तस्म तंगु प्रकाशम मोक्षुव शहं प्रपदे ओ शाति शांति शांति ही शंकर श्यं केशवं बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे पुनः ईश्वर गुरात्मे मूर्ति विभागिने दक्षिणा विभागिनेमदव्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम शांति शांति शा भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तत्वबोध में भगवान भाष्यकार ने बताया मोक्ष का साधन ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव है ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव का साधन तत्व विवेक है और तत्व विवेक का प्रकार बताते समय कहा गया कि आत्मा ही सत्य है आत्मा आत्मातिरिक्त सब मिथ्या है इस प्रकार का जो निश्चय तद अनुकूल विचार माना गया तत्व विवेक तत्व विवेक का स्वरूप बताते समय आत्मा तथा तो आत्मा आत्मातिरिक्त ऐसे पदार्थों की दो राशि यानी दो प्रकार बताए गए दो कुटिया बताई गई उसमें से आत्मा त, आत्मा आत्मातिरिक्त पदार्थ को जानने के लिए प्रथम आत्मा को जानना आवश्यक है इसलिए आत्म आत्मा के लक्षण विषय प्रश्न हुआ कि आत्मा कह इसका उत्तर देते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात अतिरिक्त अवस्थात्रय साक्षी तह, आ, या तिष्ठति पंचकोषातीत आत्मा ये आत्मा का लक्षण बताया उसमें पहला विशेषण है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त तो व्यतिरिक्त शब्द का होता है भिन्न भिन्न शब्द होता है भेदवान भेद शब्द होता है अन्योन्याव तो अभाव को जानने, जानने के लिए आवश्यक होता है प्रतियोगी का ज्ञान तो आत्मा में बताया गया तीनों शरीरों के भेद को यानी अन्योन्या भाव को स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त शब्द का अर्थ है इन तीनों शरीरों का अन्योन्याभाव जिसमें रहता है जो तीनों शरीरों के अन्योन्या का अनुयोगी है उसे कहा जाता है आत्मा तो अन्योन्याभाव को जानने के लिए अन्योन्याभाव के प्रतियोगी शरीर त्रय को जानना आवश्यक हुआ तो प्रथम प्रश्न हुआ स्थूल शरीरम किम इसका उत्तर भगवान भाष्यकार ने दे दिया कि जो पंचकृत पंचमाभूतों से उत्पन्न हुआ है और प्रारब्ध कर्म से भी जन्य है और प्रारब्ध के फलभूत सुख दुख अनुभव का जो आश्रय है जिसमें जन्मादि सड़भाव विकार रहते हैं उसे स्थूल शरीर कहा गया तो स्थूल शरीर का स्वरूप ध्यान में आ इस प्रकार के स्थूल शरीर का अन्योन्या भाव जिसमें रहेगा उसे कहा जाएगा आत्मा स्थूल शरीर प्रतियोगी का अन्योन्या भाव का अनुयोगी आत्मा होगा सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं तो कहा कि जो अपचकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है और प्रारब्ध कर्म से ही होने वाले सुख दुख का जो अनुभव उसके प्रति करण यानी साधन बनता है जिसमें ज्ञानेन्द्रिय पंचक कर्मेन्द्रिय पंचक प्राण पंचक तथा मन बुद्धि ये सत्रह अंश है सत्रह अंशों का समूह ये सूक्ष्म शरीर है इस सूक्ष्म शरीर प्रतियोगी का अन्योन्या भाव का जो अनुयोगी बनेगा उसे भी आत्मा कहा जाएगा क्योंकि तो तीनों शरीर से अतिरिक्त है ना अतिरिक्त का मतलब अन्य है भिन्न है तो सूक्ष्म शरीर को बताते समय बताया गया कि पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं, पांच कर्मेन्द्रिया हैं, पांच प्राण हैं, मन बुद्धि है इनका समूह सूक्ष्म शरीर है तो पांच ज्ञानेन्द्रिया कौन कौन है ज्ञानेन्द्रिया कानी। इस प्रश्न का उत्तर देते समय कहा गया स्रोत्र त्वक चक्षु रसन ग्राण घ्राणा पंच इंद्रिया ये पांच इंद्रिया हैं श्रोत्र इंद्रिय और तोक, चक्षु रसन और ग्राण। पूरा सूक्ष्म शरीर अपंचकृत पंच महाभूतों से यानी सूक्ष्म भूतों से उत्पन्न हुआ है तो सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर का अंश रूप तो ज्ञानेन्द्रिय पंचक है निश्चित है कि ये भी अपंचकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है, अपंचकृत पंच महाभूत भी त्रिगुणात्मक है उनमें से प्रत्येक सूक्ष्म भूत के सत्वगुण से अलग अलग ज्ञान इंद्रिया बनी है अपचकृत आका, आकाश के सत्व गुण से बनी है श्रोत्र इंद्रिय तो इंद्रिय वायु के सत्व गुण से तो तेज के सत्वगुण से चक्षु इंद्रिय जल के सत्वगुण से रसन इंद्रिय पृथ्वी के सत्वगुण से घ्राण इंद्रिय और पांचों सूक्ष्म भूतों के सम्मिलित सत्व गुण से अंतकरण बना उसके दो भाग हैं मन बुद्धि तो इस प्रकार ये सात तत्व अपचकृत पंचमहाूतों के सत्गुण का कार्य होने से इन्हें कहा जाता है सात्विक ये सात्विक है और आपके राजस हैं बाकी दस तत्व गर्मेन्द्रिय पंचक क्या हो रहा कर्म इंद्रिय पंचक और ज्ञान इंद्रिय पंचक. पंचक ये क्या नाम प्राण पंचक ये है राजस ये राजस है यानी रजोगुण का कार्य है अलग अलग रजोगुण से सूक्ष्म भूतों के अलग अलग गा कर्म इंद्रियों का निष्पादन हुआ और सम्मिलित रजोगुण से पांच प्राणों का निष्पादन हुआ इस प्रकार सूक्ष्म शरीर अंतपाती पाती जो सत्रह तत्व हैं उनमें से दस हैं राजस और सात हैं सात्विक इनमें ज्ञानेन्द्रियों का कौन कारण है किससे उत्पन्न हुई ये सब बताने के बाद ज्ञानेन्द्रियों के जो अधिष्ठात्री देव है उनको भी बताया गया स्रोत्र इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता किसको बताया गया दिशा तो की वायु चक्षु की आदित्य और रसन इंद्रिय की वरुण देवता और घर इंद्रिय की अश्विनी कुमार तो इस प्रकार ये पांच अलग अलग ज्ञान इंद्रियों की अधिष्ठात्री अलग अलग पांच देवता है अधिष्ठात्री देवता है का मतलब इनका इनके संचालक है इनके अनुग्रहक देवता है ये इनके इन अनुग्राहक दिशादि देवताओं के अनुग्रह से ही श्रोत्रादि इंद्रिया अपना अपना विषय ग्रहण रूप व्यापार कर पाती हैं इसलिए श्रोत्र इंद्रिय का भी अलग व्यापार है तो इंद्रिय का घ्राण इंद्रिय का ऐसा प्रत्येक का अलग अपना अपना व्यापार है तो इन अलग अलग इंद्रियों का उनके अपने अपने अधिष्ठात्री देवताओं से अनुग्रहित होने के बाद जो अलग अलग पांच व्यापार हैं, उन्हें बताया गया और व्यापारों को बताते समय विषय शब्द का प्रयोग आया वो विषय शब्द का अर्थ है व्यापार व्यापार यानी प्रवृति जो उनके द्वारा हो रही है इंद्रियों के द्वारा देवता के अनुग्रह से श्रोत्र इंद्रिय की काज वो व्यापार कहो या प्रवृत्ति कहो वो कौन सी होगी शब्द ग्रहण रूप प्रवृत्ति ये स्रोत्र इंद्रिय का विषय है यानी व्यापार है अर्थात प्रवृत्ति है शब्द ग्रहण त्वक तो है स्पर्श ग्रहण तो ये चक्षु का है रूप ग्रहण रसन इंद्रिय का रस ग्रहण तथा ग्रहण का ग्रहण रूप व्यापार है इस प्रकार ज्ञानेंद्रिय के विषय में तीन बातें बताई गई ज्ञानेन्द्रिया उत्पन्न किससे हुई यानी उनका क्या कारण है और उनका अनुग्रह देवता कौन है और उनका व्यापार क्या है ये अलग अलग तीन बातें हो गई ना तो ये एक एक इंद्रिय के विषय में एक एक त्रिक बना एक प्रकार से तो स्रोत इंद्रिय का त्रिक कौन होगा आकाश का सत् कारण है और दिग देवता है शब्द ग्रहण व्यापार है इसे माना जाएगा स्रोत इंद्रिय का त्रिक ऐसे पांचों के विषय में यहां तीन तीन बातें बताई गई है ये सब स्वयं अपने विचार से निश्चित करनी होती है आगे है कि कर्म इंद्रिय कौन है ज्ञान इंद्रिय पंचक हो गया तो वो कर्म इंद्रिय के विषय में लिखा गया प्रश्न हुआ कि कर्म कर्मेन्द्रिया कानी इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा कि कर्म इंद्रिया कौन सी है उनका क्या स्वरूप है उनका ये त्रिक कौन बनेगा तो ज्ञान इंद्रियों से विलक्षण कर्म इंद्रिया जिनका त्रिक ये बनेगा पहले तो इंद्रियों का नाम बताया गया वाक पाणी पाद पायु उपस्थ उसमें से ये पांच कर्मेन्द्रिया हो गई तो प्रत्येक कर्मेंद्रिय उत्पन्न होगी अपत पंच, पंच महाभूत के ही अलग अलग सत्वगुण से रजोगुण से सत्वगुण से नहीं रजोगुण से राजस है न तो वाक शब्द का उच्चारण करती है शब्द गुण है आकाश का इसलिए माना जाएगा आकाश के रजोगुण से उत्पन्न होगी वाग इंद्रिय और हाथ उत्पन्न होगा वायु से तो पाद उत्पन्न होगा तेज से और पायु उत्पन्न होगा पृथ्वी से उपस्थ उत्पन्न होता है जल से जल से क्या तो मतलब जल के रजोगुण से इस प्रकार ये अलग अलग पांच कर्म सूक्ष्म भूतों के रजोगुण से यह पांच कर्मेंद्रिया बनी जैसे ज्ञानेन्द्रिय की अधिष्ठात्री देवता है ऐसे कर्मेन्द्रियों की भी अपनी अपनी अलग अलग अधिष्ठात्री देवता हैं। उन्हें भी बता रहे हैं भगवान भाष्यकार की वाचो देवता वन्ही ही वाघ की अधिष्ठात्री देवता है अग्नि अग्नि का अर्थ है जो जलता है दहारूप कार्य करता है वह अग्नि नहीं ये तो भौतिक अग्नि है वो यदि जीवा में रहेगा तो जीवा को जला देगा तो इसलिए अग्नि भी दो प्रकार का है ना भौतिक और अधिदैव अध्यात्म भी है तो इसमें अध्यात्म आदिदेव और आदिभूत भेद से अग्नि के तीन भेद हैं उनमें से आदिदेव रूप जो अग्नि होगा वह देवता है वाघ की गोलक है जीवा और देवता है वन्नी वन्नी का मतलब अग्निदेवता हस्त इंद्रिय की है इंद्र हस्तो हो इंद्र हस्त इंद्रिय कितने हैं कितने हैं दो हैं कि एक है हा हस्त इंद्रिय नहीं तो फिर ये दो हस्त इंद्रिय हो जाएंगे दो ग्रहण इंद्रिय हो जाएंगे और दो पाद तो ये तो ज्यादा हो जाएगी ना संख्या इसलिए हस्त इंद्रिय तो एक ही है उसके गोलक दो हैं एक व्यक्ति डॉक्टर है तो अलग अलग दो तीन हॉस्पिटल में जा सकता है कि नहीं जा सकता तो तीनों हॉस्पिटल अलग अलग लोकेशन में है तो तीनों हॉस्पिटल में बैठने के लिए एक ही कमरा होगा संभव नहीं है उसके लिए अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग कमरा होगा जो मरीज आएंगे उनको देखने के लिए ऐसे ही हस्त इंद्रिय एक है और उसके गोलक गोलक कहा जाता है कार्यालय को वो है दो दो ये जो दिखता है हाथ वो तो हस्त इंद्रिय नहीं जो भी इंद्रिय है वो अतीन्द्रिय है अतिंद्रिय कर, किसको कहा जाता है जो इंद्रिय से ग्रहित नहीं होता उसे कहते हैं इंद्रिय से जिसका ग्रहण नहीं होता तो ये हाथ तो दिख रहे हैं जो आपके ये हस्त इंद्रिय नहीं है न ज्ञानेन्द्रिय ग्रहण होती है न कर्म इंद्रिय किसी इंद्रिय से ग्रहण होती है इसलिए तो अतिय कहा जाता है और जो हमें दिख रहा है चक्षु इंद्रिय से चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय बन रहा है वह गोलक है इंद्रिय का आश्रय कहो गोलक कहो ऑफिस कहो कार्यालय कहो ये है और वो इंद्रिय एक ही है उसके गोलक दो हो गए दोनों हाथ दक्षिण और वाम दायना बाया हाथ इसलिए द्विवचन है हस्तयो इंद्रिय अने अलग अलग दोनों इंद्रियों में रहने वाली जो इंद्र दोनों हाथ हाथ रूपी गोलकों में रहने वाली जो इंद्रिय है उसका भी नाम हस्त है गोलक का नाम और इंद्रिय का नाम एक ही है दोनों का एक ही नाम है जैसे ये चर्म चक्षु गोलक है और चक्षु इंद्रिय इसके अंदर है वो दिखता नहीं है ऐसे ये हस्तो हो यानी अलग अलग दो ऑफिस में रहने के कारण औपचारिक रूप से द्विवचन का प्रयोग हुआ और कहा गया कि हस्त इंद्रिय का इंद्र देवता है अधिष्ठात्री देव इंद्र है और पादयो हो तो पाद इंद्रिय की भी देवता है पाद इंद्रिय की विष्णु और अलग अलग गोलक हैं दो हस्त इंद्रिय के जैसे दो गोलक हैं ऐसे पाद इंद्रिय यानी चरण पैर के भी अलग अलग दो गोलक हैं और इन दो गोलकों को लेकर के दो औपचारिक रूप से कहे जाने वाले पाद इंद्रिय के अधिष्ठात्री देव हैं विष्णु और पायो हो मृत्यु तो पायु है गुदाइन्द्रिय और उसकी अधिष्ठात्री देवता है मृत्यु मृत्यु देवता हैं यमराज जी जिनसे नचिकेता ने आत्मविद्या प्राप्त कर ली कठोपनिषद में आचार्य कौन है उपदेषा वे मृत्यु यमराज जी का ही मृत्यु यमराज धर्मराज इत्यादि नाम है तो मृत्यु देवता यानी यमराज वे अधिष्ठात्री देव हैं पायु इंद्रिय के और उपस्थ के अधिष्ठात्री देव हैं प्रजापति इस प्रकार ये पांच कर्मेंद्रिय के अलग अलग अधिष्ठात्री देव हुए इति पंच, पंच कर्मेन्द्रिय देवता ये लिखा है ना इति या ने पुरोक्त प्रकार से पूर्व में कही गई पांच अलग अलग देवता पांच कर्मेन्द्रियों की है हाँ, तो आगे हैं अभी तक तो एक प्रकार से कर्मेन्द्रिय का नाम मात्र से परिचय उनके देवता और उनका कारण बताया गया अब उनका व्यापार बताया जा रहा है यानी प्रवृत्ति बताई जा रही है वाचो भाषण विषय यानी व्यापार प्रवृत्ति तो वाग इंद्रिय का व्यापार क्या है भाषण भाषण यानी बोलना वाग इंद्रिय अपने अधिष्ठात्री देवता के अनुग्रह से अनुग्रहित होने पर ही बोल सकती है अन्यथा वदन रूप व्यापार उससे नहीं होगा और वस्तु ग्रहणम वस्तुग्रहणम हो कौन सी व्यक्ति है ष्टि विवचन पानी शब्द है स्वीकारांत तो कवि का षष्टि का अधिवचन कव्यो बनता है ना ऐसा इसका बनेगा पान्यो और यानि हस्त इंद्रिय के व्यापार को कहा जाएगा व्यापार कौन कहा जाएगा तो वस्तु वस्तु ग्रहण वस्तु यानी पदार्थ तो जिनसे आप वस्तुओं का आदान प्रदान करते हो वो है हस्त इंद्रिय उसके अधिष्ठात्री देव हैं इंद्र तो इंद्र के अनुग्रह से अनुग्रहित हस्त इंद्रिय होने पर ही आदान प्रदान रूप हस्त इंद्रिय का व्यापार होता है प्रवृत्ति होती है और पादयोर पादर्षयन तो गमनागमन ये व्यापार हैं पाद इंद्रिय का यानी पैरों का और पैरों के अधिष्ठात्री देव हैं विष्णु तो विष्णु देवता के अनुग्रह से अनुग्रहित पाद इंद्रिय ही कमरे से स्वाध्याय तक आ सकती है स्वाध्याय का समय पूरा होने पर फिर कमरे में जा सकते हैं आप वे जो आना जाना रूप व्यापार हुआ ये पैरों का है और ये पैर तभी कर पाते हैं जब इन्हें इनके अधिष्ठात्री विष्णु देव का अनुग्रह प्राप्त होता है और पायोर विषय मल त्याग पायु का विषय है मल का त्याग और यानी खाए हुए अन्न का जो स्थूल अंश बनता है जिसे मल कहा जाता है और वह प्रतिदिन विसर्जित करना होता है उसको त्यागने के लिए जो इंद्रिय है उसका नाम है पायु और उसके अनुग्रह देवता है मृत्यु तो मृत्यु के अनुग्रह से अनुग्रहित होकर के पायु इंद्रिय मल त्याग रूप अपना कार्य संपन्न करती है और उपस्थ उपस्थस् विषय आनंद तो ये जो प्रजापति देवता है उससे अनुग्रहित होकर के उपस्थ इंद्रिय आनंद रूप व्यापार करता है इस प्रकार ये कर्म इंद्रिय पंचक के विषय में हुआ अब आता है कि कारण शरीर तो कारण शरीरम किम कारण शरीर कौन है ये प्रश्न हुआ इसका उत्तर दे रहे हैं अनिर्वाच्य अनिर्वाच्यानादि अविद्यापम शरीरद्व से कारणभूतम सत स्वस्वरूप्ञान यद अस्थि तत कारण शरीरम तो यूपाज्ञान अस्थित तत्कारण शरीरम अज्ञान को कारण शरीर कहते है कौन सा अज्ञान अपने स्वरूप विषय को अज्ञान स्वरूप इसमें दो बार स्व शब्द का प्रयोग है ना स्व शब्द आत्मा के अर्थ में होता है स्व शब्द सर्वनाम है इसके चार अर्थ है एक है आत्मा दूसरा है आत्मीय जाति और धन ये चार अर्थ हैं आत्मा और आत्मीय में क्या अंतर है एक आत्मा और दूसरा है आत्मीय इन दोनों का अर्थ एक ही है या अलग अलग है अलग अलग है आत्मा कहेंगे स्वयं को और आत्मीय कहा जाएगा स्वयं के स्वरूप संबंधी को ये हमारे आत्मीय जन है क्या मतलब संबंधी जन है और अहम शब्द से कहा जाएगा आत्मा को तो यहाँ शब्द किसके लिए है आत्मिय के लिए हैं एक शुरू वाला जो शब्द है उसका अर्थ है आत्मिय और स्वरूप इसमें केवल रूप शब्द का तो अर्थ निकलेगा आकार रूप ओ आकार होता है अनात्मा का भी आत्मा का भी तो स्वस्य रूपम स्वरूपम ऐसी स्वरूप शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो स्व दूसरा जो स्व शब्द है उसका रूप शब्द के साथ षष्टी तत्पुरुष समास कर लिया तो ष्टी तत्पुरुष समास में पूर्व पद है द्वितीय शब्द वह आत्मार्थ में है तो स्वस्य रूपम यानी आत्मन रूपम स्वस्य आत्मन रूपम इति स्वरूपम तो स्व शब्द का प्रयोग करने से जो स्व का अर्थ है आत्मा उससे अतिरिक्त तो हुआ अनात्मा उसके रूप का व्यावर्तक हो जाएगा ना स्वरूप कहने से जो अनात्मा है उस वो नहीं अभी स्वरूप शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मा का स्वरूप और वह दो प्रकार का है आत्मा का स्वरूप भी ऐसे आत्मा तीन प्रकार का होता है आत्मा के तीन प्रकार हैं मालूम है आत्मा शब्द के तीन अर्थ हैं कौन कौन बोल रहा था उधर से क्या है एक तो आत्मा है मिथ्यात्मा फिर गौण आत्मा और मुख्य आत्मा। ऐसे आत्मा तीन प्रकार का एक हुआ मिथ्यात्मा दूसरा हुआ गौण आत्मा और तीसरा हुआ मुख्य मुख्यात्मा मिथ्यात्मा है ये जो तीनों शरीर हैं अज्ञान अवस्था में इन्हीं के साथ तादात्म्य अभिमान करके इन्हीं को अपना स्वरूप समझते हैं ना अज्ञानी भ्रांत जीव जैसे रस्सी को रस्सी में अध्यारोपित सर्प से अनन्य समझते हैं सर्प रूप ही समझते हैं उस रस्सी का मिथ्या रूप है ऐसे शरीर त्रय में अहम बुद्धि करके शरीर त्रय के साथ तादात्म्यापन्न जो चैतन्य है उसे कहा जाएगा उस शरीर त्रय रूपी उपाधि से विशिष्ट जो है वो मिथ्यात्मा है मिथ्यात्मा है जैसे मिथ्या रोजु का स्वरूप है सर्प और गौण आत्मा कहा जाता है स्वयं का और जिसको आत्मा कहा जा रहा है उसका भेद प्रत्यक्ष होने पर भी जिसके प्रति अभिस्वंग है अभिस्वंग जानते हैं गीता नहीं पढ़ी है गीता के तेरहवे अध्याय में ज्ञान के बीस साधन बताए हैं अमानित्व से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम यहां तक के पांच श्लोकों में बताए गए हैं बीस साधन तेरहवे अध्याय में उनमें एक आता है अमानित्व अदम्भित्व बाकी क्या है अशक्ति हाँ? हाँ, रणभि स्वंग पुत्र गृहादिशु अशक्ति का अर्थ है अनाशक्ति शक्ति यानी आसक्ति और अशक्ति का अर्थ है अनासक्ति यानी आसक्ति का अभाव अन अशक्ति और फिर आया अनभिस्वंग कुछ पदार्थ होते हैं उनके प्रति आसक्ति होती है जिनके प्रति आसक्ति होती है उन्हें अपना तो समझता है अपने अनुकूल समझता है लेकिन अपना स्वरूप नहीं समझता ऐसा व्यवहार कभी नहीं करता कि ये मैं हूं और कुछ लोग हैं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अहम अर्थ से यानी मिथ्या आत्मा से भी भिन्न होते हुए उन्हें आत्मा कहता है आत्मा ऐसा व्यवहार करता है ऐसे कौन तो पुत्र दार गृहादिशु तो जिनके प्रति आसक्ति विशेष है अभिस्वंग और आसक्ति इन दोनों में अंतर है आसक्ति आशक, को ही अभिस्वंग कहा जाता है लेकिन सभी आसक्ति को अभिस्वंग नहीं कहा जाएगा जो आसक्ति विशेष है बहुत ज्यादा आसक्ति के जो आस्पद है आलंबन है विषय है उनके प्रति जो आसक्ति विशेष है उसका नाम है अभिस्वंग वो किनके प्रति हो सकती है अत्यंत प्रिय पुत्र अत्यंत प्रिय दारा यानी भार्य और अत्यंत प्रिय कोई मकान आदि है अपना दुकान मकान उनके प्रति अभिशंग प्रायः पुरुषों में यानी मनुष्यों में होता है तो इस अभिसंग का अभाव अनभिसंग कहलाता है क्या समझे अनभिसंग किसको कहेंगे जो कुछ पद हमारे अति प्रिय हमसे भिन्न पदार्थ है उनके प्रति जो हमारी आसक्ति विशेष वो है अभिसंग पदार्थ और उस अभिसंग पदार्थ के जो विषय है वो हो जाएंगे हमारे अति प्रेमास्पद पदार्थ उन्हें कहा जाएगा अभिसंगास्पद और उन पदार्थों के प्रति ये व्यवहार होता है कभी हमारे अति प्रेमास्पद पदार्थ खूब खुश हैं सुखी हैं तो उनके सुखी होने से अपने आप को मानते हैं कि हम बड़े सुखी हैं ये जान रहा है कि सामने वाला सुखी है मेरा अपना प्रियजन लेकिन उसके प्रति भेद बुद्धि भी यही है प्रत्यक्ष भेद है लेकिन उसके सुख को देख करके मान लेता है कि मैं सुखी हूं और उसके दुखी होने से स्वयं स्वस्थ होने पर भी सामने वाला रोगादिग्रस्त होने पर भी होने से लेकिन वो हमारा यदि अभिस्ंगास्पद है तो मान लेता है कि मैं ही दुखी हूं इस समय बुखार से तप रहा हूं यद्यपि दे देखेंगे तो अठानबे के अंदर ही उसका वो तापमान आएगा शरीर का अठानबे डिग्री सेल्सियस कमी होगा लेकिन सामने वाले को 101 है मान लेगा कि शरीर जल रहा यानी उसके दुखी होने से अपने को दुखी अनुभव कर रहा है उसके रोगी होने से अपने को रोगी अनुभव कर रहा है ऐसे घर जल गया तो मान लेता है मैं ही जल गया सत्यानाश हुआ मेरा तो अपने से भिन्न जो पदार्थ उसकी भिन्नता का ज्ञान होने पर भी उनमें स्वयं का व्यवहार किया जा रहा है उनके सुखी होने से अपने को सुखी उनके दुखी होने से अपने को दुखी अनुभव कर रहा है तो उन अभिस्वंगास्पद पदार्थों को कहा जाता है गौण आत्मा पुत्र दारादी जिनके प्रति अभिसंग है उन्हें कहा जाएगा गौण आत्मा मिथ्यात्मा तो है अपनी उपाधिभूत शरीर तय गौण आत्मा हुआ हमारे से भिन्न जो हमारे अभिस्वंगास्पद पदार्थ हैं वे गौण आत्मा और मुख्य आत्मा है जो आत्मा का लक्षण पहले बताया स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात अतिरिक्त शरीर त्रयात अतिरिक्त अवस्था त्रय साक्षी पंच तो सच्चिदानंद स्वरूपो यह तिषती स ये लक्षण आत्मा का बताया हुआ है वह आध्यात्मिक उपाधि जो शरीर त्रय है इनसे भी अलग इनमें आने वाली अवस्थाओं से भी अलग और इन्हीं के अंदर समाविष्ट जो पंचकोष हैं, उनसे भी अतिरिक्त जो सच्चिदानंद स्वरूप है साक्षी उसे कहा जाएगा मुख्य आत्मा। इस प्रकार आत्मा के कितने स्वरूप हुए तीन मिथ्यात्मा गौण आत्मा मुख्य आत्मा। तो इनमें से स्वरूप कहने से अनात्मा जिनमें कभी हमारी आत्मबुद्धि नहीं होती उनसे अतिरिक्त जो हम हैं वो फिर अलग तीन प्रकार होगा हमारा मिथ्यात्मा गौण आत्मा मुख्यात्मा तो मुख्या आत्मा को मात्र ग्रहण करने के लिए और बाकी दो आत्म पदार्थों का व्यावर्तन करने के लिए पहला शब्द आत्मा शब्द है कि आत्मीय स्वरूप स्वस्वरूप यानी आत्मीय स्वरूप और आत्मीय का अर्थ निकलेगा हमारा अपना निरूपाधिक स्वरूप शरीर प्रेत उपाधि है तो निरूपाधिक स्वरूप क्या है सच्चिदानंद स्वरूप यह है निरूपाधिक स्वरूप वो हो जाएगा स्व स्वरूप यानी मुख्य मुख्यात्मा उससे मिथ्यात्मा और गौण आत्मा का व्यावर्तन हो जाएगा स्व स्वरूप कहने से और इस स्व स्वरूप विशेष जो अज्ञान जो से अपनी ही सच्चिदानंद रूपता का जो अज्ञान उसे कहा जाएगा स्व स्वरूप अज्ञानम ये जो स्वस्वरूप अज्ञान है उसी को कारण शरीर कहा जाता है लेकिन कब तो ये और कुछ विशेषताएं बताई जा रही है तब अनिर्वाच्य अविद्या रूपम ये भी स्वस्वरूप अज्ञान का विशेषण है शरीर द्वय से कारण भूतम इत्यादि ये सब इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल ओम पूर्ण मद पूर्ण मदच्यते पूर्णस्य से पूर्णमादा ओम मेंवाशिष्य शांति शांति शांति